नारायण नारायण आज का विषय है नाम स्मरण भावयुक्त अंतकरण से करें यह सच है कि आज हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं होगी किंतु उसकी आवश्यकता कैसे महसूस होगी इसका तो हम विचार करें भगवत चिंतन नाम स्मरण से आवश्यकता महसूस होती है यह गरज या ज़रूरत इतनी तीव्र होनी चाहिए कि जिससे हमें जल पान भोजन का भी स्मरण न हो जब आग तेज होती है तो उसे बुझाने के लिए पानी के फवारे भी तेज उड़ाने पड़ते हैं वैसे ही देही बुद्धि जितनी तेज़ होगी उतनी नाम स्मरण की शक्ति अधिक होनी चाहिए नाम स्मरण में रुचि नहीं इसलिए उसका त्याग नहीं करना चाहिए पानी में गिरने पर कुछ देर से तैरना आ जाता है यद्यपि हम काशी नहीं जा पाएंगे तो भी काशी जाना है ऐसा कहते रहना चाहिए उसी प्रकार नाम में रुचि या प्रेम नहीं होगा तो भी नाम मुझे बहुत प्रिय है ऐसा कहते रहना चाहिए नाम के अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है दूसरा कोई साधन नहीं है ऐसा दृढ़ विश्वास होने पर नाम स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है उसके बिना जी मानता नहीं नाम स्मरण करने से उसके सहवास से उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है संत कहते हैं कि भगवान है मैं भी कहता हूँ भगवान है लेकिन दोनों में अंतर इतना ही है कि मेरा कहना अनुमान मूलक है और संतों का कहना प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है संत देह से परे होते हैं अतः उनके पास पहुँचने पर देहाभिमान कम होता है प्रत्यक्ष संतों के पास नहीं पहुँचेंगे तो भी चल सकता है दृढ़ भाव बनाकर कार्य जितना शीघ्र होता है उतना देह के सहवास या समीपता से नहीं होता हम अपनी भावना से ही तीर्थ में तीर्थ की पवित्रता देवता में देवत्व और गुरु में गुरु की महिमा देते हैं तीर्थ स्थान में जाकर यदि हम निष्पाप होंगे ऐसी भावना होगी तभी वहाँ का स्नान तीर्थ स्थान होगा तीर्थ स्नान होगा अन्यथा वहाँ का तीर्थ केवल पानी ही होगा यह कहने का सार यही है कि सब कुछ भावना में ही है नामस्मरण भाव उत्पन्न करता है भावयुक्त अंतःकरण से यदि नामस्मरण किया तो सफलता शीघ्र होती है साधुओं या संतों के लक्षण इसलिए कहे गए हैं कि उनका हमारे ऊपर असर हो हम उनका आचरण करें किंतु केवल लक्षणों से साधु को आप पहचान नहीं पाएंगे उसके लिए तो खुद आपको साधु बनकर ही पहचानना पड़ेगा यदि गृहस्थ साधु को पहचानना चाहता है तो उसे यह अनुभव करना चाहिए कि साधु के सहवास का स्वयं पर क्या परिणाम हुआ तात्पर्य अपने अनुभव से उसे पहचाने यदि हमें उसके सहवास से शांति मिली अपना अहम कुछ कम हुआ मन निर्विषय हुआ यदि पूरा निर्विशय नहीं हुआ तो कम से कम निर्विशय रहने की भावना निर्माण हुई तो समझना चाहिए वह साधु का रूप है साधु सभी प्राणियों में भगवत भाव या सर्वत्र मैं ही हूँ भावना देखते हैं इसीलिए वे सबसे प्रेम करते हैं और सबसे प्रेम करने का मतलब है निस्वार्थ बुद्धि से सभी काम करना हम अपनत्व कुछ ही में देखते हैं समस्त प्राणियों में नहीं देखते इसीलिए द्वैत भावना का अनुभव आता है साधुओं की अहंता लय हो जाने से वे विश्व में अभेद की भावना से देखते हैं और उनका प्रेम शुद्ध हो होता है नारायण नारायण